जाने की जिद ना करो आज जानी की जिद ना करो 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज जो आपके दिल व दिमाग को ताजगी देगा

सफर जी सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 एफएम पर नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खबों के इस सफर में जी हाँ आज के इस खबों के सफर को हम लोग बहुत ही प्यार से सजाने वाले हैं और आज अक्षर हम लोग लेने वाले हैं एम जी हाँ

हिंदी में से ना कह सकते हैं आप बड़े प्यार से और इसमें बहुत सारे खूबसूरत गाने हैं और उन गानों को हम लोग सुनाने वाले हैं ओल्ड मेलोडीज 50s एंड 60s के और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह विभा जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और उनके अच्छे अच्छे जो कलेक्शन उन्होंने कलेक्ट किए हैं वो अपने भावों के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे इस एपिसोड में तो आप सभी की तरफ से विभा जी का बहुत बहुत स्वागत है

थैंक यू सनी नमस्कार आपको और का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार जी, जी, कैसे कैसे हैं हैं आप आप जी मैं बिल्कुल ठीक जी. जी, जी, हूं बस जिस में जिसमे भक्ति गीत भी है दुख भी है प्यार भी है तंज भी है जो मिली जुली कलेक्शन है इसमें सभी

श्रोता शुरुआत में सबसे पहला गीत आपके पास कौन सा है? है पहला गाना है, ना का कोई भरोसा ना दोस्ती का कोई ठिकाना। बहुत ही प्यारा गाना है इसमें दुख है थोड़ा तंज भी है और इसमें इसकी वर्डिंग आप सुनते ही आपको साफ सुनने को मिलता है इसमें शक इंसान को कहा से कहा ले जाता है जो से फूक है

और दोस्ती पे शक अगर हो जाए तो उसमें कैसे अंदर से दिल की तक तो दुख होता है हुँ, हुँ, इसकी बड़, बड़, बहुत ही प्यारी है मेरे मेरे को गाने के बोल बहुत अच्छे लगते हैं मेरे ही घर के चिराग ने खुद जला दिया मेरा जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ये गाना बहुत ही पॉपुलर था उस समय में और ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो बनी थी आदमी

1968 में आई थी और उसमें ये गाना था और मुझे लगता है कि इसमें जो कलाकार थे वो दिलीप कुमार मनोज कुमार वाहिदा रैमन प्राण इन लोगों ने काम किया था और दिलीप कुमार मनोज कुमार का एक जो है बहुत ही अच्छा एक्टिंग रहा इस फिल्म में और दो हीरो को लेकर जब कोई डायरेक्टर काम करता है तो बड़ा मुश्किल वाला जो

दोनों को भी उतना ही तवज्जो देना होता है तो ये एक डायरेक्टर का कमाल है इसमें दोनों को अच्छी तरह से उन्होंने रोल जो है वो उसी टाइप का उन्होंने दिया है तो फिल्म देखने से पता चल जाता है कि किस तरह से एक डायरेक्टर को कितना मशक्कत करना पड़ता है दो हीरो लेने के बाद तो आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा ये गाना आपने याद करा कार्यक्रम की शुरुआत में सभी श्रोताओं को इस की तरफ ले चलते हैं आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज

107.8 FM पॉइंट एट एफ एम खुश रहो खुशिया नहीं है तेरी बापा

You got.

सुन रहे रेडियो आवाज एफएम खुश रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम की शुरुआत में बहुत ही प्यारा संगीत अविभा जी ने आपको सुनाया है शकील बदाई साहब का लिखा था मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया था नौशाद साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से आदमी अल्बम का आपने गाना सुना

तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह के ओल्ड मेलेडीज सुन पाते हैं या उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर पाते हैं तो आइए फिर से एक बार विवाजी से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूंगा अब आदमी फिल्म इस एल्बम के बाद कौन सा एक मैं आपसे ये पूछना चाहूँ गीत कैसा लगाइए

<laughs> ये में से एक है हाँ हाँ, हाँ, हाँ, हाँ लगा नहीं मुझे अच्छा लगा और ये एक मैसेज भी देता है क्योंकि आज के समय में जो इंसान है या जो व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों को भरोसा दिलाने के लिए बहुत कुछ करता है और वो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस या जो कहते हैं ना विश्वास वो कहीं ना कहीं फिर टूट जाता है तो फिर इसीलिए कहा गया है कि, कि किसी का भी कोई भरोसा नहीं

वैसे आदमी के लिए इस दुनिया में ये भी कहा गया है इंसान क्या है एक माटी का पुतला है वो कभी भी टूट सकता है कभी भी कर सकता है तो इसीलिए हम सभी को कुछ मैसेज के साथ साथ एक सच्चाई को भी साथ में रखकर अगर हम लोग जीवन जीते हैं तो फिर हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे सभी से चाहे वो बुरा है अच्छा है लेकिन आपको अच्छा बन सबको साथ में ले चलना हो

तो ये एक चीज मुझे लगता है कि हमें इस पर थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए जी बी बी जी और अगला गाना क्योंकि ये दुख का गाना हमने सुना है है तो तो बाद भगवान से और तो इसलिए तो <laughs> जी, जी, ना जी, बोले ना बोले पेट के पेट ना, राधा ना बोले ना बोले अच्छा अच्छा, अच्छा। <laughs> मीना कुमारी मस्ती से गीत गा रही अच्छा

राधा कृष्ण की का है है है है है इसको इसको नाचते हुए से गा रही है। और और मन चंचल होता प्रति जो है, वो उभरती गाने के हम्म हम्म हम्म हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और एक मस्ती भरा गीत है ऐसे गानों को एंजॉय तो करते ही हैं और ये जो गाना है आपने याद करा आजाद इस एल्बम का है

इसमें दिलीप कुमार मीना कुमारी प्राण और ओम प्रकाश जी ने काम किया है और ये भी एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी 1955 में रिलीज़ हुई थी दिलीप कुमार की एक्टिंग तो सभी लोग उस समय बहुत ही अच्छा फील करते थे तो यहाँ पर एक अमीर आदमी की कहानी बताई है और कुछ डाकुओं का जो रोल है उसमें दिखाया गया है तो आई बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद करा एक मस्ती भरा गाना

तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं आप सुनाए है रेडियो पुनेरी आवाज 1.07.8 जीरो खुश रहो खुशियां बांटो

ब्रेक के के आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है के सफर इस में और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने जो है आप सुनेंगे आज के इस एपिसोड में और एम अक्षर वाले सारे गाने आप सुनने वाले हैं तो अभी जो गाना आपने सुना वो गाना जो है आजाद इस अल्बम का था राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा लता मंगेशकर का गाया

श्री रामचंद्रन साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत था शायद आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमें मैसेज करके बताइए कि ये ऐसे गाने हमें हाँ बहुत अच्छे लगते हैं तो हमें भी खुशी होगा हमने जो सिलेक्शन किया है जो कलेक्शन आपको सुना रहे हैं वो आपका पसंदीदा भी है तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार विभा जी कैसे आप बिल्कुल ठीक हूँ अरे वाह क्या बात है <laughs> और बताइए आगे आप किस तरफ हमें ले चलने वाले हैं जी

अगला गाना है ना छेड़ो कल के अफसाने करो इस रात की बातें बातें दो ये ये पैमाने करो इसे रात की मोहब्बत बहुत ही प्यारा गाना है। ये गाना पर गया है नरगिस एक पार्टी में इसको शराब के नशे में धुन बिल्कुल अपनी दुनिया की भीड़ से अनजान नशे की दुनिया की इसमें बेपरवाग इस दुनिया से उस गाने को गा रही है

हर एक दिल कल का हर एक दिल कल का का झगड़ा है है है है रोना बहुत बहुत प्यारी ही खूबसूरत गाना गाना आपने याद कराया रात और दिन है। और दिन शायद से ये गाना जो कहीं ना कहीं कही एक अलग फील देता है कई बार हम लोग चीजें जो है बार बार कल की बातें याद कराकर हम लोग जो है किसी को टॉर्चर भी करते हैं तो यहाँ ऐसे ना करो ऐसे अफसाने ना सुनाओ ऐसे कुछ मैसेज इसमें है

तो वही इस गाने को हम लोग सुनेंगे जैसे की हीरोज हीरो, खान भी थे और साथ ही मिश्रा उस समय के जो कलाकार थे इस, इस फिल्म में और इस फिल्म का ही ये गाना है जो अभी विवाजी ने याद वही नाइनटीन सिक्सटी सेवन का ये बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आपके लिए आप सुना है रेजो पुनेरी आवाज

107.8 जीरो खुश रहो खुशियाँ पाठ

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही खूबसूरत संगीत का ये गाना जो है आपने सुना तो अब आई आगे बढ़ते हैं जैसे की जीवन में कई बार हम लोग कुछ अलग अलग मोड पे जब अलग अलग गाने सुनते हैं तो वो फील हमें जो है कहीं ना कहीं हमारी

मन को सुकून देता है। तो गाने किसी भी में हो तो तो आपके पास अच्छे अच्छे कलेक्शन है जो हमारे श्रोताओं को आप सुना रहे हैं अगले पड़ाव में कौन सा गाना है आपके पास अगले गाने में थोड़ी हसी है लड़कपन है जोश है इस गाने में।

और साजन को मनाने की एक अदा के साथ आशा पारी गानी है ना हमदम सुनो वफा की पुकार अपने साजन को मना रही हैं और जो उनसे दूर जा रहे हैं उनको अटकेलियां करते हुए से एक हंसी और लड़कपन करते हुए अपने महबूब बना रही हैं ये गाना बहुत ही एक चुलबुलापन देता है हुँ, हुँ, तेरे दिल की उदासी को जुल्फों से मैं कूंगी

<laughs> सुनी में मुखड़ा सजा अब आएंगे जो जो थे ये मनाते <laughs> क्या बात है <laughs> जो कुछ है कुछ तेरे दिल में सब उसको खबर है बंदे तेरे हर हाल पर उसकी नजर है आप सुना है रेडियो पुणे की आवाज 107.8 जीरो सेवन पॉइंट एट विवाजी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया प्यार का मौसम

ये 1969 का एल्बम है ये फिल्म है उस समय का जो आपने याद करा है अब इस फिल्म में जो कलाकार की अगर मैं बात करूं तो उस समय ये जो फिल्म आई थी 1969 में 70 के दशक में ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म में जो है ना एक कुछ समय के लिए राहुल देव वर्मन साहब को भी दिखाया गया था शशि कपूर आशा पारेक और निरुपमा रॉय पर पिक्चराइज किया गया

तो ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी उस समय प्यार का मौसम और उस समय नए नए थे शशि कपूर <laughs> तो नाजिर हुसैन साहब के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी तो जैसे कि आपने जो गाना याद कराया वो भी जैसे आपने कहा बहुत ही खूबसूरत गाना है आइए सीधे गाने की तरफ हम लोग चलते हैं आप सुनाए हैं रीडो आवाज खुश रहो खुश या

आवाज़ खुश रहो बांटो क्या क्या बात है, क्या बात है है बहुत खूबसूरत गीत आपने सुनाया थैंक यू सो मच और ये प्यार का मौसम इस से था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है और लता मंगेशकर जी ने गाया राहुल देव बर्मन का खूबसूरत संगीत गाना आपने सुनाया थैंक यू सो मच अब अगला गाना कौन सा है आपके पास

अगला गाना भी बहुत ही प्यार भरा गाना है और इस गाने को सुनते हुए मैं सोच रही थी कि वाकई ये गाना आप सुनेंगे ऐसे लगेंगे तो प्यार करने वाले कहा जाते हैं न तो है, जाने कहा तुम थे न जाने कहा हम थे जादू जे देखो हम तुम मिले हैं तो ये दो दीवाने शर्म है प्यार है अपना उनका एहसास है कुल मिला के बहुत

है है है और और ऐसा देता है कि जैसे एक दूसरे में में डूब जाने वाला <laughs> जी जी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया जिंदगी 1960 के समय में ये फिल्म जो है रिलीज हुई थी इस फिल्म के जो कलाकार थे वो मीना कुमारी राजेंद्र कुमार जयंत और कुमारी नाथ इस फिल्म में काम किया था और ये

बहुत ही खूबसूरत जो राइटर है कमल अमरोही की फिल्म रही उन्होंने लिखा इस फिल्म को और दत्ताराम वार्कर इस फिल्म में संगीत दिया था और ये कहानी भी थोड़ी सी हटके थी हकीकत और जिंदगी और उसके बीच में हमारे सपने ऐसे तीनों को मिला जो है एक नई स्टोरी उन्होंने बताने की कोशिश की कमल अमरोही साहब उनके हर जो है

सोच भी उस ढंग से बहुत ही लोगों को पसंद आती है जब भी वो लिखते हैं या बनाते हैं कोई चीज़ तो बड़े गंभीरता से वो बारीक बारीक चीज़ें वो देखते हैं और करते हैं काम वो बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया ज़िंदगी और खाब तो आइए सुनते हैं इस गीत को आप सुना है रेडियो पुणी आवाज खुश रहो खुश बांटो

जाने ना, जाने ना, जाने ना जाने कहा तुम है तो के के ना जाने कहा हम दे जादू ये देखो हम तुम मिले हैं ना जाने ना जाने तो मिलन के के लिए, ना जाने कहा तुम्हें

जाना सुड़ा करिए अब तुम न जाना छुड़ा कर ये बाहे। ये तुम्हारा साथ प्यारा तुम क्यों न करिए न जाने कहा तुम थे न जाने कहा जादू ये देखो

जाने कहाँ तुम

हुएड़े हुए दिल दिल फिर फिर से हुए से हुए बधे मोहब्बत के बंधन में हम तुम बधे

हम जादू ये देखो हम तुम मिले हैं जाने हम थे, ना जाने तुम थे। जी हाँ बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया जी और ये प्रदीप कुमार से आपका लिखा सुमन कल्याण पुरी और मन्नाड़ी का गाया

दत्तराम जी का से का संगीत सजा जिंदगी और गीत आपने सुना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हैं कहते है कि पीड़ा सारी मिट गई लिया जो तेरा नाम गजब कृपा है आपकी ओ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> पर तेरा मैं क्या गुणगान करूं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और कौन सा गाना है अगला आपके पास

ये अगला गाना है इसमें शिकायत है जहाँ प्यार होता है वहाँ एक्सपेक्टेशंस भी आ जाती है और शिकायत भी होती है और ये बोल हैं ना जाने क्यों हम दिल को तुमने दिल नहीं समझ ये शीशा तोड़ डाला प्यार के काबिल नहीं समझा जैसे की इसको बोल धर्मिंदर गाते हुए अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं और मीठे से शिकायत कर रहे हैं तड़प भी तड़प दी भी तो ऐसे दी की मुश्किल अजीना

मोहम्मद रफी साहब का गाया है ओ पी साहब का संगीत है सजा मोहब्बत जिंदगी है इस अल्बम का आपने बताया हमें तो मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी ये गाना पसंद आएगा तो चलिए आप सीधे गाने की तरफ चलते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं इस फिल्म के बारे में आप सुना है रेडियो पो मेरी आवाज खुश रहो खुश या बाटो क्यों

न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा न जाने क्यों ये शीशा तोड़ डाला ये शीशा तोड़ डाला प्यार के काबिल नहीं समझा न जाने क्यों

प्यार देखो और हमारा हौसला देखो हमारा प्यार देखो और हमारा हौसला देखो मोहब्बत का जुनून हमको कहा तक ले चला देखो तुम्ही जान ले ली

का नहीं समझा न जाने क्यों न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा न जाने क्यों

चलनी हो गया सीना और उस पर ये सितम है और उस पर ये सितम है के हमें घायल नहीं समझा न जाने क्यों न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने

दिल नहीं समझा जाने क्यों मोहब्बत का ये जादू एक दिन सर चढ़ के बोलेगा

मोहब्बत का यज एक दिन सर चढ़ के बोलेगा हरक आंधी हरक तूफान को मन में ले लेगा मोहब्बत ने किसी भी

मोहब्बत ने किसी भी काम को मुश्किल नहीं समझा जाने क्यों न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा जाने क्यों यशीशा तोड़ डाला

नहीं समझा न जाने क्यों आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज एक सौ सात खुश रहो खुशिया बांटो

जी मोहब्बत जिंदगी है नाम सुनकर भी कुछ यादें जुड़ जाती हैं और इस का आपने गाना सुना जिसके डायरेक्टर थे जगदीश निराला और केसी सी गुलादी साहब ने इसको प्रोड्यूस किया था शशि भूषण जी ने इस कहानी को लिखा था और ये फिल्म में कलाकार जो थे वो धर्मेंद्र राज महमूद अली और देवन वर्मा जो उस समय के बहुत ही पॉपुलर कॉमेडी एक्टर रहे

और इनके साथ महमूद इनकी जो है जुगल कॉमेडी की रही जो फिल्म देखते ही बहुत सारे जो है उसमें बीच बीच में हंसी के जो पॉइंट्स है उन्होंने अच्छी तरह से दिखाए हैं और देवन वर्मा और महमूद अली के जो कॉमेडी सीन्स है वो कॉमेडी सीन्स है वो लोगों को हमेशा पकड़ के रखता है तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं विभाजी और कौन सा गाना है आपके पास अगला गाना है आपको बहुत ही पसंद आने वाला मैं तो इस गाने को आखे बंद करती

ये मेरा बहुत ही है। छोड़ा तुम्हारी शराबी की एक्टिंग करी है उन्होंने अच्छा। और ये दुल्हन की तरह सजी हुई अगर तो किया। अगर आप आग देखो हुँ, हुँ। तो आप पूरे दुल्हन की तरह सजी हुई अपने पति को अपने अपने से दूरना

ये मिन्नतें कर कर रही हैं और गा रही हैं हैं हैं और और गा उसमें एक एक एक अजीब सा नशे के साथ जो एक प्यार रहा है, यो अरज कर रही है वो कि मेरे से दूर मत जाओ बहुत, ही, बहुत बहुत बहुत ही आंखें बंद करके सुनिएगा आपसे चलिए बहुत ही अच्छी भाव आपने प्रकट किया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आपके भाव सुनकर

रहा होगा जल्दी से पहले गाना सुना देना बाद में तुम अपनी बातें <laughs> <laughs> तो चलिए हम लोग सीधे गाने की तरफ चलते हैं साहब बीबी और गुलाम का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए आप सुना है रेडियो पोने की आवाज खुश रहो खुछ छुड़ा के खुशिया कसम

खिलता जीरा खिल

मस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सचमुच बहुत की खूबसूरत गाना आपने सुना छुड़ा के जाऊ शकील बदाई साहब का लिखा ये गीत था गीता दत्त ने इसे गाया था हेमंत कुमार साहब ने संगीत से सजाया था इस गाने को और ये साहेब बीबी और गुलाम ये जो फिल्म है नाइनटीन में रिलीज हुई थी और ये एक नई स्टोरी लेकर लोगों के बीच आई थी विमल मित्रा ने इस कहानी को लिखी थी और

इस इस इस कहानी को फिर थोड़ा सा डेकोरेट जो जो है अकबर अकबर अलवी अलवी साहब साहब ने किया था और और ही फिल्म फिल्म के भी रहे और उस समय इस फिल्म में जो कलाकार थे गुरुदत्त रहमान और रहमान पर पिक्चराइज किया गया था तो चलिए इस खूबसूरत गाने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं अगला गाना कौन सा है विभाजी आपके पास अगला गाना भी प्यार भरा है इसके बोलों में

बड़ी लमस और अपनापन दिखता है कि कैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका की हर एक अदा को कितनी गहराई से देखता है और उसको उसकी आंखों में कैसे लमस होती है न झटकों जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएगा कि वो पानी भी टपकता हुआ जुल्फों से उनको उती दिख रहा है बरसात की रात में फिल्माया गया ये गाना है बहुत खूबसूरत प्यार भरे लोगों के साथ प्रेमिका और प्रेमी कैसे प्यार में डूबे हुए हैं

हम्म हम्म ये बहुत क्या बात है बहुत ही अच्छी बात है मुझे लगता है कि हम लोग आखिरी मोड पे हैं इस एपिसोड के और ऐसे बहुत सारे गीत आपको आगे भी सुनाते रहेंगे चलिए अब जैसे कि गाना आपने बताई दिया है तो इस गाने को लिखा था राजेंद्र कृष्ण साहब ने मोहम्मद रफी साहब ने गाया है रफी साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत और ये भी जैसे की एक अलग जो फील है

इसके पहले वाला जो गाना आपने सुना सब बीबी और गुलाम का बिल्कुल उसी तरह का ये भी थोड़ा सा रोमांटिक फील देता है तो आइए इस गाने को सुनते हैं आप सुना है पुनेरी आवाज खुश रहो बांटो जुल्फ जुल्फ से पानी, ये जाएंगे। जुल्फ से पानी पानी ये फूट जाएंगे

ये मोती फूट जाएंगे तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर जिल टूट जाएंगे न झटका जुल्फ से

सब सबदाज मिलकर दो जहां को लूट जाएंगे तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे न झट

ये नाजुक लब है या, आपस में दो लिपटी हुई कलिया ये नाजुक लब है या, आपस में दो लिपटी हुई कलिया जराय को अलग कर दो तरन

न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे न झटको जुल्फ से पानी

गर दिल जुल्फ जुल्फ से पानी। जाएंगे। ना जुल्फ से पानी पानी ये मोती जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा जो गाना है विभा जी आपने सुनाया

क्या कहे कि आप हमारे लिए इतने अच्छे कलेक्शंस लेकर आते हैं हमारे श्रोताओ के भी मैसेजेस आते हैं कभी-कभी कॉल भी करते हैं आज के इस एपिसोड में मुझे लगता है कि आप लोग पर इजाजत लेना चाहेंगे अगले एपिसोड में फिर कुछ नए गानेक तो यू सो मच थैंक यू और सुनने वालों का भी और मैं खुद भी करती हूँ

कर रही होती या इसको गाने को सुन रही होती या को तो थोड़ी शिकायत भी है नाज मिला के सारी एक अच्छी सा मिक्सचर एक अच्छा, <laughs> <laughs> सही, सही so much, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें

एंड जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए भी लाएंगे और उसके साथ हम जाएंगे इजाजत फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कहते हैं आओ झुक सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है आप सुना है रेडियो पोनेरी आवाज खुश रहो क्या

दू देखो न जाने कहा तू

पता यूं, हम तुम मिलेंगे किसे था पता यूं, हम तुम मिलेंगे हुए मोहब्बत के बंद

हम तुम बजेंगे न जाने न जाने कहा अब तो मिलन के सपने खिले हैं न जाने कहाँ तुम खे न जाने कहाँ हम हैं जादू ये देखो हम तुम मिले हैं